करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि करियर ऑप्शन में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में बात करते हैं चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर बिजनेस हो या फिर पत्रकारिता हो इस क्षेत्र में कोई भी एक ट्रेड के बारे में हम लोग जानकारी आपको देते हैं ताकि आप उस फील्ड में महारत हासिल करें और उस फील्ड के बारे में आपके पास जानकारी हो तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ दीपक चौरासिया जो छत्तीसगढ़ प्रदेश से पधारे हुए हैं कवर्धा जिला मुख्यालय से आए हुए हैं और प्रधान संपादक हैं छत्तीसगढ़ की माटी हिंदी पत्रिका के और साथ ही साथ इनका बिजनेस भी है सिनेमाघर है छत्तीसगढ़ में ही कवर्धा में और काफी समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो आप सभी की तरफ से दीपक चौरासिया का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी ओम शांति दीपक चौरासिया जी मैं जानना चाहूँगा कि ये पत्रकारिता हम लोग बोलते हैं जर्नलिज्म बोलते हैं आ, मीडिया से जुड़ी हुई कुछ बातें करते हैं तो मीडिया में या जर्नलिज्म में हमको अपना करियर बनाने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए आपके हिसाब से आप बताइए देखिए पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक और विश्व का एक साइक्लोपीडिया दृष्टिकोण है इसमें करियर की बहुत ज़्यादा संभावना है और बहुत अच्छी संभावना बनती है इसमें एक तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्यशैली है उसमें एक तो विवेक संयम और कम बातें अपने तक रखकर आप उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिससे आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं अपने आप को एक्सपोज होने से बचाएँ और आप ऐसी चीज़ों को रखें जो लोगों के कान में बात जाए पाठकों से वो राय बने जिसमें आपकी लेखनी में इस बात का हो रहे एक कुछ ना कुछ ऐसा संदेश छुपा हो जो राष्ट्र हित में समाज हित में और आपके हित में भी रहे और वो सर्वव्यापी होना चाहिए मतलब यूनिवर्सल बातें होनी चाहिए उसका ध्यान रखें निजी तौर पर आप किसी को फोकस ना करें और आपका एम ऐसा रहे कि आपका जो दृष्टिकोण रहे वो व्यापक रहे मधुर रहे और सुंदर रहे और लोगों को दिल को छू लेने वाली बातें आप अपनी लेखनी को पहनी करके लिखें आपकी बात आपकी चीज़ें आपकी भावनाएं एक तरफा या एक पक्षी ना हो सब दृष्टिकोण को मिला जुला के ही पत्रकारिता का समावेश रहे इससे आपकी प्रतिभा आगे निखरेगी और आपके आगे बढ़ने की संभावना भी मार्ग प्रशस्त होगा ऐसा मैं मेरा मानना है मैं अभिनंदन करता हूं यह क्षेत्र बहुत कठिन डगर जरूर है लेकिन सफलताएं भी आपके चरण चुमेंगी आप कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें और इसके नतीजे भी आपके सामने होंगे लेकिन आपको एम बनाकर ही चलना होगा अगर एम से अगर आप पीछे हट जाएंगे तो फिर वो चीज़ें आपको फिर दूर होती जाएँगी और मैं तो सबको अपनी मंगल शुभ शुभकामनाएं देते हुए इस बात के लिए इंगित करूंगा कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आएँ अपनी भावनाओं को काफ़ी अच्छे पवित्र ढंग से लोगों को तक पहुंचाएं जिसमें सब जन कल्याणकारी ज़्यादा हो रहे हितकारी रहे ताकि आपकी बातें लोगों को एक संग्रहित करने के लिए प्रेरणा दे आपकी जो लेखनी रहे पत्र में छपे और वो लोग उसको अपने वर्षों तक अपने पास संभाल कर रखें ऐसी लेखनी आपकी होनी चाहिए और आपकी पत्रकारिता में बहुत संभावना है आगे आप बढ़ सकते हैं आपको बहुत मौके मिलेंगे आपको यहाँ तक कि सत्ताधारी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और इंडस्ट्रियज इन सारे लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा और आपके नए नय नए अनुभव नित्य प्रतिदिन आपके सामने होंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे पत्रकारिता बहुत अच्छा क्षेत्र है और आप इसमें आगे बढ़ें लेकिन अपने एम और उद्देश्यों को बहुत संभाल के और बहुत तेज गति से चलने के लिए आप अपने को प्रेरणादायक बनाएँ दीपक चौरासी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक पत्रकार को होना चाहिए जर्नलिज़्म मीडिया में जब हम लोग जुड़ते हैं या अपना करियर बनाते हैं तो किस तरह की जज्बा किस तरह की भावनाएं आपके अंदर होनी चाहिए और कैसे आपको आगे बढ़ना है वो बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपने शब्दों से बताया बहुत अच्छा लग रहा था मैं सुनते सुनते सोच रहा था कि किसी भी क्षेत्र में लेकिन मीडिया में अक्सर देखा गया कि कई बातें होती है ऊपर नीचे बहुत जल्दी हो जाता है इसमें अचानक सी बातें बहुत हो जाती है तो इसमें डगर जैसे आपने कहा कठिन है वैसे ही मुझे लगता है लेकिन इसमें एक राही को एक व्यक्ति को अगर अपना करियर चुनना है मीडिया क्षेत्र में तो धीमे धीमे ज़रूर चलना है लेकिन अपने पैरों को जमा के रखते हुए आगे बढ़ना है ताकि हिलना या पीछे मुड़ के नहीं देखना है बस इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है संभल के चलना है वही आपका जो है मकसद बन सकता है या आप सफल हो सकते हैं आ, हर चीज़ में समय लगता है इसमें भी समय लगता है लेकिन कभी कभी इसमें बहुत जल्दी भी आपको लॉटरी लग सकती है लेकिन समय की बात है और आपका अपने विचारों की बात है चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग ने मोटे तौर पे तो पत्रकार के बारे में हमने बताया मीडिया के बारे में बताया लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो दसवीं बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कैसे इस क्षेत्र में आएँ किस तरह की तैयारी करके आएँ उसके बारे में थोड़ा सा बताएँ देखिए आप तो जब पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने संपादक से जुड़ा रहना होगा और आपको उनके इंट्रक्शन को फॉलोअप करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा क्योंकि आप फील्ड में आपका जो दृष्टिकोण रहेगा वो आपको ऊपर के गाइडलाइन के अनुसार से ही आपको चलना हो लेकिन आप अपने बचाव में इतनी बातें जरूर शुमार रखें कि कुछ चीज़ें जो अपने समाज को दिग्दर्शित करने के लिए हो उसमें अपने आप को बचाएं क्योंकि अभी वातावरण इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है इसमें कैसे आप गंगा जल डालेंगे अपनी भावनाओं के माध्यम से उसका आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि लोग ज़्यादातर बुरी चीज़ों को पहले पढ़ते हैं खराब चीज़ों को ज़्यादा लेकिन आप ऐसा समावेश अपनी लेखनी में करें ताकि वो गंगा जैसा पवित्र रहे आपकी लेखनी और आप निस्संदेह आप सफल होंगे आप अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत बनाए रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है और आगे भी सही रहेगे भले लोग एक बार नहीं पढ़े दूसरी बार तीसरी बार जरूर पढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन आपकी भावनाएं बहुत पवित्र होनी चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दीपक चौरासिया जी किस तरह से आगे बढ़ना है और कितनी अच्छी भावनाएँ लेकर आपको जाना है आगे ये आपने बताया है और मुझे लगता है कि हम लोग दसवीं या बारहवीं में हैं तो बारहवीं के बाद जो है आप जनरलिज्म का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं डिस्टेंस से भी कर सकते हैं और रेगुलर स्ट्रीम में भी कर सकते हैं जैसा भी आपको लगे तो आप कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा समय ज़रूर देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान जानकारी में रखनी पड़ती हैं कानून की बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर की बातें आपके आपको ध्यान में रखना पड़ता है तो कुछ चीज़ों को सीखने के लिए समय तो ज़रूर देना पड़ेगा और दीपक चौरासिया जी जैसे बोल रहे थे कि वर्तमान समय में जिस तरह की माहौल बन चुका है जिस तरह का कॉम्पिटिशन बना हुआ है वहाँ पर दोनों चीज़ें हैं एकदम जंप भी कर सकते हैं और धीरे से भी आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन वो किस तरह का माहौल आपको मिलता है ये उसके ऊपर डिपेंडेबल हैं और आप किस तरह से उसमें जुड़ जाते हैं और मैं चाहूँगा कि मीडिया के अंदर किस किस तरह के पोजीशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में आज जो बहुत सारे अलग अलग टी चैनल्स भी निकले हुए हैं तो किस किस क्षेत्र में कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं थोड़ा सा बताइए देखिए मैंने पहले आपसे कहा था ये डगर जो है बहुत कठिन डगर है आपने जब ये क्षेत्र चुना तो इन बातों को तो आप अपने जहन में रखें कि मैं जिस में जा रहा हूं उसमें आपको 75 परसेंट तो काटे ही काटे लगेंगे लेकिन उन कांटों पे चल आपको अपनी बातें और अपनी चीज जो पहले भी मैंने कहा एम फिक्स तो आपको करना होगा और उसका पूरा ज्ञान आपको रखना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में आप लिखने जा रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में उसका 75 परसेंट जो मूड रहेगा वो हमेशा एक सेवा के दृष्टिकोण से और जन कल्याण के दृष्टिकोण से ये आपको पहले से फेस करना पड़ेगा कुछ बातों तो आपको तो अपने एडिटर के इंट्रक्शन भी डालना पड़ेगा लेकिन थोड़ी आपको अपने आप या उनसे अपनी लड़ाई बरकरार रखना पड़ेगा और आपको एक बार दो बार तीन बार मैं मान सकता हूँ इसमें असफलता मिली लेकिन सफलता आपके साथ छिपी रहेगी जो आगे आने के समय आपको जरूर लाभ मिलेगा इतना ही मैं कहना चाहूँगी <laughs> बहुत ही अच्छी बातें दीपक जी आपने बताया और जैसे कि हमारे दोस्त सुन रहे हैं तो मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ऐसे बहुत सारे ऑप्शनस है जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं सर ने जो बताया वो पत्रकारिता में एडिटर के साथ में जब आपकी बातें होती है संपादक के साथ में आपका जो तालमेल है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के इस आ, आ, पत्रकारिता में एक फेजिंग पीरियड कहते हैं लेकिन एक्चुअली में उसमें भी आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिल कर चलना पड़ता है हर चीज़ में जैसे हम लोग एक परिवार में हैं तो परिवार में भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है ऊपर नीचे तो होता है कई बार हम लोग माँ से बात कर सकते हैं फ्रीली लेकिन वही चीज़ें पिताजी के साथ नहीं कर पाते कुछ चीज़ें पिताजी के साथ फ्रीली बात करते कुछ माँ के साथ नहीं कर सकते तो इस तरह की बातें होती एडिटर और आप में या संपादक और आप में काफ़ी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं और आगे बढ़ना पड़ता है और वैसे इसमें और भी बहुत सारे जैसे हम लोग जिस माध्यम से आपको बोल रहे हैं रेडियो के माध्यम से रेडियो भी एक मीडिया का क्षेत्र है कम्युनिटी भी है कमर्शियल भी है तो जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं जिस जिस तरह की आपकी हॉबी है वो सारे हॉबीज आप इसमें इस पूरी कर सकते हैं आप अगर फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं टी वी में जाना चाहते हैं तो अलग अलग माध्यम है जहाँ पर भी आपको चांस मिलता है जिस भी तरह का लेकिन एक स्ट्रेटी तो बनाना पड़ेगा शुरुआत में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको ये सारी बातें ध्यान में रखकर आपकी क्वालिटी के अनुसार आपको एंट्री वहाँ पर लेनी है तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे और दीपक चौरासिया जी जो हैं यहाँ पर माउंट आबू ज्ञान सरोवर में विशेष मीडिया कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं तो वो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं तो उनका कुछ अनुभव है इस ब्रह्म के केंद्र में आने के बाद क्वार्टर में आने के बाद उनके जीवन में काफ़ी कुछ अनुभव हुए हैं वो अनुभव सुनेंगे थोड़ी देर के बाद अभी लेते तो एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो सम चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं ये नहीं कोई और है ऐ मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम मेरी मंजिल ये नहीं ये नहीं कोई और है देता है चुभन कांटों की सपने हो जाते हैं धूल क्या बात करें सपनों की मेरे साथी तेरी दुनिया ये नहीं ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं ये नहीं कोई और जिसे हुई क्या भूल, जिसे भूल सकाना खो पछता वे के आंसू मेरी आंख भले ही रो, हीरो पगले तेरा अपना ये नहीं ये नहीं हुई और है घल जाते हैं, बन जाते हैं शीतल नीत झरणों में बदल जाते हैं तेरी पीड़ा से जो पिघले ये नहीं ये नहीं कोई और है, है मेरे उदास मन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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं दीपक चौरासिया से जो छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हैं और हिंदी एक पत्रिका है जिसका नाम माटी है छत्तीसगढ़ की माटी इसमें अपना सेवा देते हैं और 40 साल से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं तो आइए उनसे कुछ और बातें करते हैं जैसे कि इस विश्वविद्यालय में आने के बाद आपको यहाँ का क्या फीलिंग आया पहली बार आए हैं आप तो यहाँ पर कैसे महसूस कर रहे थे अनुभव मेरा है जब 30 साल पहले रायपुर में ये विश्वविद्यालय जब ओपन हुआ मैं ग्रेजुएशन के बाद रायपुर आया पत्रकारिता के क्षेत्र में तो मैंने वहाँ पर एक बोर्ड देखा कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश, विश, विश्वविद्यालय मेरे दिल में जिज्ञासा हुई कि मैंने आज तक इतने यूनिवर्सिटियों का नाम सुना ईश्वरी विश्वविद्यालय ये क्या चीज़ है जब मेरी जिज्ञासा बहुत धर्मसीमा हो गई तो मैं वहाँ पर गया जी और हिम्मत करके गया कि ऐसा ना हो कि मेरे को बाहर कर दें कि तुम कौन हो कैसे हो लेकिन मैं अपनी हिम्मत बना के वहाँ गया वहाँ मैंने पुजनी कमला बहन से मिला और अपना उद्देश्य बताया कि बहन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वरी विश्वविद्यालय क्या है तो बहन जी ने मुझे बहुत सम्मान से बैठाया और मुझे इसके बारे में पूरी कहानी बताई कि इस ढंग से ये है और उसमें लोगों का कैसा दृष्टिकोण बदलता है कैसे हम समाज में आते हैं कैसे हम अपने आप को सुधारते हैं और इसमें 95 परसेंट अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं हम फील्ड में कैसे तो उन्होंने सब बताया क्योंकि जर्नलिज्म से था तो मैंने बहुत उनकी बातों को समझ गया फिर मैं सेकंड टाइम मैं कमला बहन चूँकि मेरा परिचय हो गया था मैंने सेकंड टाइम जब जब मैं जाऊँ तो मैं कमला बहन से जरूर मुलाकात करता था और मैंने कमला बहन से निवेदन किया कमला बहन आप क्या कवर्धा में इस सेंटर को ओपन कर सकती हैं आप तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो छोटी सी जगह है वहाँ हम सेंटर कैसे चालू करेंगे लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और फिर मैं लगातार तीन साल तक कमला बहन से संपर्क करता रहा फिर कमला बहन ने कहा कि नहीं अब आप तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं ज़रूर राजनांदगांव सेवा सेंटर से कहूँगी कि वो वहाँ जाकर सर्वे करें और वो और वो घड़ी आ गई रमेश जी कि मैं आपको क्या बताऊँ कि वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब राजनांदगांव के भाई और बहन वहाँ पुष्पा बहन जी चार्ज में थी वो आई कवर्धा सर्वे किया मैंने अपने निवास स्थान में ही तीन महीना इन लोगों को कहा कि आप लोग मेरे निवास में रुकें और इसको ओपन करें और सच मानिए कि आज वो सेवा सेंटर जो है वटवृक्ष का रूप ले लिया है खुद की जमीन उन्हें दान मिली और बिल्डिंग बन गया और आज इतने अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता ये सपना मेरा पूरा हुआ कि इस इससे बढ़िया चीज़ या मैं तो सोचता हूँ कि विश्व में इससे दूसरा लेवल का कोई संस्था नहीं हो सकती जिसके लिए विश्व भी मानता है कि जो काम राज्य सरकारें या केंद्र सरकार नहीं कर सकती वो प्रजापति ब्रह्म लोग करके दिखाया है और चैलेंजिंग के साथ दिखाया है इसके कई प्रमाण विश्व के अंदर आए हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सर्टिफाइड किया है कि जो काम सरकार नहीं कर सकती वो प्रजापति ब्रह्म कुमारी के लोग कर सकते हैं उनका यूनिटी उनकी यानी इस बात के लिए दो राय नहीं है कि इतना बड़ा फंक्शन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ा हुआ है वो यूनिक और एक्सपर्ट लोगों का है इसलिए ये सफल है और बिना किसी प्रचार के बिना इसी के इनके सारे योगदान जितने भी कार रहते हैं वो पूँजी या पैसा कमाने के लक्ष्य में नहीं है सब लोगों को हर चीज़ जैसे इनका खुद की फिल्म बनाने का संस्थान मैंने देखा आज इसमें विज्ञापन का कोई ऐसा नज़रिया नहीं है ना व्यवसायिक है ना कॉरपोरेट है उसके बाद ये क्षेत्र में और पूरे विश्व लेवल में जो कार्य खड़ा किए हैं इसकी मिसाल नहीं मिल सकती और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद जो मैंने महसूस किया अनुभूति की कि सचमुच ईश्वरीय शक्ति ही है यहाँ पर जिसको प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं एहसास करते हैं मैंने तो किया मैंने तीन दिन वहाँ पर ज्ञान सरोवर में रहा ज्ञान सरोवर की सारी कार्यक्रम को मैंने अच्छे से देख के समझ के अनुभूति किया कि यहाँ चमत्कार है और मैं शायद हो सकता है कि अंतिम सांस तक मैं इस अनुभूति को नहीं भूल पाऊँगा रमेश जी मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ आज इस क्षेत्र में मैंने पैर रखा दस साल से मेरी इच्छा थी आने की लेकिन राजनंदगांव के भाई मुरलीधर जी सोमानी जी के प्रयासों से मैं यहाँ आने में सफल हुआ और मैं अपने आप को बहुत बहुत बहुत धन्य मानता हूँ और बाबा के शरणागत हो गया हूँ ऐसा लगता है कि हर क्षण मेरे बाबा मेरे पास ही हैं क्या बात धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दीपक चौरासिया जी आपने अपने अनुभव तीन दिन का जो ज्ञान सरोवर में आपने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड किया उसका अनुभव आपने शेयर किया और काफ़ी समय से आप विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं लेकिन अनुभूति का जो समय था वो अब आपने किया है वो आपने अपने शब्दों में बताया और विद्यालय के विशेष कार्यक्रमों के बारे में भी आपने योगदान के बारे में भी बताया कि किस तरह का कार्य कर रहे हैं तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि आ, हमारे जो विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सब के लिए मैं चाहूँगा जैसे कि आपका एक अनुभव काफ़ी समय का है तो फिल्म लाइन या फिर टीवी चैनल्स आजकल बहुत खुल रहे हैं काफ़ी चैनल्स भी खुल रहे हैं तो पत्रकारिता का जो कार्य है मीडिया के अंदर अगर हम एंट्री करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास है कि आप टीवी में भी जा सकते हैं सीरियल्स में भी काम कर सकते हैं एंकरिंग का काम कर सकते हैं शूटिंग का काम कर सकते हैं या फिर लिखने का लिरिक्स लिखने का स्टोरी राइटिंग का ये सारे ही काम उसमें आते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं उन सबको आप अपनी तरफ से बताएँ कि किस तरह का क्या क्या नया चीज़ क्रिएटिविटी को कैसे बनाए कैसे जुड़े उसके साथ में देखिए मीडिया में तो ऑप्शन इतना ज़्यादा है कि अब आपकी जो लाइक है आप जिसको पसंद करते हैं उस पर तो आपको अपना एक आधार बनाना पड़ेगा और उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हो उसको ही फॉलोअप करें और आप ऐसा महसूस ना करें कि ये काम मेरे लिए बोझिल है या मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो ऐसे काम को आप अपने हाथ में ना लें जैसे कि मैं उदाहरण के बता रहा हूँ जैसे कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप स्क्रिप्ट लिखने का कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि अगर आप ब्रह्मा कुमारीज के मिशन से जुड़े हैं तो ये मेरा मानना है कि आप में कंसंट्रेट फुल कवर करता होगा क्योंकि यहाँ जब मैं दिन दिन में अपने कंसंट्रेट को बाखूबी केंद्रित कर लिया एकाग्रचित हो गया क्योंकि ये संभव नहीं है और जगह कि कोई ऐसी मिशन नहीं है जो कॉन्सनट्रेट को ये कर सके लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद जो मैंने मेडिटेशन का कार्य किया है या लिया है उससे तो कॉन्सेंट्रेट हंड्रेड परसेंट आता है और कॉन्सेंट्रेट के बिना कोई काम हो नहीं सकता और अगर आप में कॉन्सनट्रेट आ गया है तो आप स्क्रिप्ट लिखें आपके भाव अच्छे रहेंगे आपकी भावनाएं अच्छी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लिखी जाएगी क्योंकि आज के जितने भी स्टीरल सारे स्क्रिप्ट विकृत हो गया है जिससे लोगों में दुष्प्रभाव पड़ रहा है और आने वाली जनरेशन पर भी इफ़ेक्ट हो रहा है और आप में अगर कंसंट्रेट बहुत अच्छा बेटर बन गया है क्योंकि यहाँ आप हैं तो आपका कंसंट्रेट तो निश्चित 100 परसेंट सही होगा तो बहुत अच्छी लेखनी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखें जो सबके जहन में और दिल में बस जाए यही मेरा संदेश बहुत ही अच्छी बात दीपक चौरासिया जी आपने बताया और आपने जो बताया कि हमारे दोस्त जो मीडिया के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपने बताया कि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी एकाग्रता और एकाग्रता आपके अंदर आ जाती है तो आप हर काम ठीक से कर सकते हैं इवन जैसे कि लिरिक्स लिखना हो स्क्रिप्ट लिखना हो ये मीडिया में बहुत ही अच्छा काम करता है तो इसमें आप जो है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए थोड़ा सा एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है जितना आप एकाग्रह होंगे उतनी ही अच्छी बातें आपके दिलो दिमाग में आएगी और उतना ही अच्छा आप लिख सकते हैं तो जितना आप लिखना एक ऐसा नहीं कि आज लिख दिया कल नहीं है तो कंटिन्यू आपको लिखते रहना पड़ेगा तो आपको जो है कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है जो दीपक चौरासी ने यहाँ पर तीन दिन में अनुभव किया तो आप भी मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके इस तरह की कई क्रिएटिविटी आपने अंदर ला सकते हैं और जैसे कि टीवी वी चैनल्स में बहुत अलग अलग चैनल्स हैं न्यूज़ चैनल्स है, है आ, आ, सीरियल्स है या फिर ट शोज़ हैं बहुत सारे ऐसे अलग अलग एपिसोड्स बनते हैं अलग अलग थीम के साथ बनते हैं आप किसी भी मुद्दे पे काम कर सकते हैं और जैसा आपका रुचि हो जिस बात में आपको अच्छा लगता है उस फील्ड में आप एंट्री कर सकते हैं चाहे मीडिया में टीवी के माध्यम से चाहे आप लिखने के माध्यम से किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से आप जुड़ सकते हैं तो चलिए मैं चाहूँगा कि आपको मीडिया के बारे में पत्रकारिता के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है और इसके लिए हम दीपक चौरासिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़कर और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी सुनने वालों को दें रमेश जी मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा एक चीज़ मैं मंथन किया प्रजापति ब्रह्म कुमारी में कि यहाँ कुमारियों का और कुमार का क्या रोल है तो जब बाबा ने अपनी दादी और बहनों को हमारे सबको जब पूरा कारोबार पूरा अपना जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में रखा तो ये मान के चलिए कि, कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन माँ और बहनों के हाथ में रहता है जिस तरह माँ हमको पूरा संभालती है उसी तरह अपने बच्चों की देख रेख के हाथ में और बहनों के हाथ में होने से उसका जो सुचारू रूप से जो प्रशासनिक तंत्र है आज कोई भी उंगली नहीं उठा सकता इस प्रजाप्रति बम पे कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है जो अपने एक सिस्टम पे चल रहा है और दूसरी बात यह है कि देखिए माँ का रोल ये पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए जिनकी माँ जीवित है और सबसे पहले आशीर्वाद उन्होंने अपनी माँ से लिया और माँ के दम पर ही वो आज प्रधानमंत्री पद में पहुँचे और यहाँ माँ और बहनों का ही योगदान सर्वपि रहा है उनका डिसीजन रहा है उनका सिस्टम रहा है और आज इतने अच्छे से कार्य कर रहा है तो माँ और बहनों का पवित्र मन आज सबको किसी भी बुराई से बचा सकता है इतने मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद दीपक चौरासिया जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि जिस व्यक्ति के साथ में माता पिता का या भाई बहनों का सहयोग मिल जाता है तो उसका जीवन सदा ही संवरता है वो किसी भी तरह से भटक नहीं जाएगा तो उसके अगर जिस व्यक्ति के ऊपर माँ का साया हो माँ का आशीर्वाद हो वो हमेशा सफल होता है ये आपकी भावनाएँ थी इसमें आपका संदेश में तो हमें अच्छा लगा हम कहेंगे कि हमारे जो दोस्त रेडियो माधुबन को इस समय इस वक्त सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही हर काम करें आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने करियर में बहुत अच्छा आप काम करें देश के लिए करें अपने परिवार के लिए करें और अपने लिए कुछ अच्छा करें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और दीपक चौरासिया को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार मेरा नाम है युवराज सिंह सिंहवी आज मैं आपको मेरे नया सावन भादो पिक्चर महबूबा सुनाने जा रहा हूँ मेरे नै सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा है दिल दीवानी वानी खेल है क्या जाने दर्द भरा ये गीत कहा से होठों पे आए दूर कहीं ले जाए भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा फिर भी मेरा मन प्यासा बात पुरानी है एक कहानी है अब सोचू तो है याद नहीं है अब सोचू नहीं भू प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े बिजुरी बन कर गगन पे चमकी बीते समय के स फिर भी मेरा मन प्यासा